भाइयों और बहनों मैंने कल के भाषण में भी लिखा तो है और उसने पहले भी कह दिया था कि हमारी सभ्यता यहाँ तक जानी चाहिए कि सब अपना अपना स्थान को पहचान दे कब बोलना कब मऊन रखना कब किस सुर से बोलना वो सब और कैसे चलना तो जिससे करोड़ों आदमी हम साथ साथ चले कहीं भी रहें तो भी सबको ऐसा ही लगे कि यहाँ तो कोई रहते ही नहीं है यहाँ रहते हैं तो कुछ बिगाड़ते नहीं है ऐसा जब लाखों का लश्कर चलता है तब रहता है इतना है फर्क कि उसमें तो वो बाहर चेष्टा है अंतर कैसा भी रहे उसकी एक दूसरी बात हो जाती है लेकिन जो सफाई बाहर की रखते हैं कम से कम इतना तो हम अनुकरण करें तो मैं कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान को अपने आप स्वेच्छा से जो लश्करी तालीम रहती है जो व्यवस्था रहती है उसकी तालीम की बात करता हूँ वो तालीम हमारे सबको देना तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे वो ऐसी उन्होंने तालीम भी होगी माँ बाप से किसी तरह से करें तो ये तो मैं प्रस्तावना करता हूँ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ उसी बारे में कि मैं जब चला जाता हूँ तो एक तो मैंने मांग लिया है आपसे भिक्षा मांगी है कि मेरे लिए रास्ता बिल्कुल डेढ़ होके जिससे मैं आराम से चला जाऊँ वो तो हुआ लेकिन पीछे मैं घूमता हूँ तो इधर उधर से आदमी झांकना चाहते हैं खड़े भी लेना चाहते हैं उनको वैसे मेहनत करनी पड़ती है अभी तो प्रार्थना तो हो गई आप चाहिए मैं ये कहता हूँ कि सभ्यता ये बताती है कि जब प्रार्थना हो गई तो हम खामोशी से छुपछाप चले जाएं और प्रार्थना में अगर कुछ भी हमने लाभदायक चीज सुनी है अगर भगवान का नाम हमेशा तो हमारे यहाँ दिल में नहीं जाता है यहाँ तक भी शायद नहीं जाए लेकिन बार बार दिल में चला जाता है तो बड़ी बड़ी बात है तो वो भी तो जब रोज प्रयत्न करे तभी तो जाने वाला है तो वो सब कर ये मैं प्रार्थना आपसे करना चाहता था अभी मेरे पास वो भावलपुरपुर के तो एक वक्त तो मैंने कह दिया था तो उन लोगों को अच्छा लगा कि मैंने कहा तो अभी दोबारा दिखते हैं तो कहा तो सही अभी सब आदमी निकल तो नहीं गए हैं वहाँ पड़े हैं अभी भी तो वो कहते हैं के एक बार और भी कह लो कि वहाँ से वो लोग जितने ही वो आना चाहते हैं तो आराम से आ सकें और पीछे रास्ते में कुछ रुकावट ना हो रास्ते में उन पर कुछ हमला ना हो वो सब है मानता हूँ को होना ही चाहिए मेरे कहने से होता है कि नहीं वो तो भगवान जानता है लेकिन जहाँ तक इंसान कह सकता है कुछ भी उसकी चले या न चले तो जैसे भगवान की इच्छा लेकिन कह तो इस लिहाज से मैं वो जरूर कहना चाहता हूँ और नवाब साहब ने क्यों को मुझको पैगाम भेज दिया कि मैं तो, तो मेरे मजलिक एक मुसलमान है, है, है जो सासी है हिंदू है पारसी है चौथा आसानी है सब जो रैयत पड़ी है और तो सब के लिए मैं तो जरूरी एक ही चीजता बनती है और बनने वाली है ऐसा कहते हैं तो मैं क्यों कहूँ कि नहीं ऐसा तो आप नहीं, तो नहीं, तो नहीं करना चाहते हैं तो तो अच्छा लगा अच्छा लगा तो मैं तो सा साहिब से और उनके जितने अमलदार हैं उनसे इतनी तो मेहनत कर लूँ कि जितने बार हिंदू और सिख पड़े हैं वो वही आना चाहते हैं तो उनके लिए सुभेजा कर दें उनको सचमुच तो उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर भेजना चाहिए और ईसा कि जाओ तो हम वहाँ की हद पर चले जाते हैं यूनियन की वहाँ तक बिल्कुल सुरक्षित पड़े हैं और तो से बेचे तो उन लोगों को जो करना है वो करें ऐसा हो नहीं सके तो नहीं सही लेकिन उनको वहाँ से तो आराम से जाने दें और उनको अपने कोई जायदाद लेने दें तो बड़ी अच्छी बात है और उसका जो तो सामान है उसका उठने का है वगैरह तो आना ही देना चाहिए तो वो सब करें तो मैं तो कहता हूँ कि तो कुछ भी हो गया है हो गया अब तो धन्यवाद की ही बात है चाहे ऐसा करें तो मेरी उम्मीद ये है कि नवाक साहेब और उनके अमला वो इतना तो काम कर लेंगे लेकिन वो नवा साहेब के लिए थोड़ा है मैं तो कहम जैना साहेब को भी कहना चाहता हूँ उनके जो प्रधानमंडल उनको भी सिंध की बात तो चल रहे उसको हमेशा मिलते हैं कभी तो सिंध में एक भी हिंदू का एक भी ए, कोई भी दुबैर मुस्लिम है उनका हिना दुशवार हो गया है और हिंदू में तो वो, वो अछूत जिसको हम बड़ी गलती से मानते हैं वो भी तो वहाँ पड़े हैं और वो तो बेचारे परेशान पड़े हैं उनके पास पैसा भी कहाँ है तो उनको भी खुशी से जो जाना चाहते हैं उनको जाने देना चाहिए उन पर कोई जाति नहीं होनी चाहिए हाँ खुशी से रहना चाहते हो वो रहें तो खुशी से तो सब रह जाएंगे और गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे जब वो समझ लें कि सिंध तो जैसा पहले था ऐसा ही लेकिन आज पहले था ऐसा रहा नहीं उनकी इतनी भारी भारी वो तालीम की जगह थी वो भी तो सब ले ली है उसमें वो रेफ्यूजी रहते हैं अभी जो तो कहते हैं कि जो तो यहाँ से वहाँ से काठियावाड़ से कहीं से भी चले गए हैं वो लोगों को मजबूर करते हैं और पीछे हुकूमत भी कि वो तो उनका हक है अभी तुम्हारे चला जाना चाहिए ऐसा करे तो पीछे कौन हिंदू रह सकता है और कोई को दूसरा भी आदमी रह सकता है तब उसका तो मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान को बिल्कुल इस्लाम होना चाहिए तो सिवाय मुसलमान से गैर मुस्लिम कोई रह नहीं सकता है और रहे तो बस एक एक वो गुलाम के हिस्से से या तो ऐसा उसके माते होते हैं ना ऐसे तो कोई आदमी रह नहीं सकते हैं मेरी निगाह में और इस ये उनके लिए किसी के लिए अच्छा भी नहीं है पाकिस्तान बना है क्या इसी कारण कि वहाँ सिवाय मुसलमान तो कोई रह नहीं सके इसका नाम तो कोई इंसाफ नहीं हो सकता है तो वो भी मुझको कहना था अभी मेरे पास मैं तो काफी चीजें तो लाया हूँ लेकिन मुझको पंद्रह मिनट से तो अधिक अभी जाना ही नहीं है तो देखता हूँ कि कितना मैं कर सकता हूँ <laughs> अभी ये आया है पंडरपुर की बात तो मैंने आपको सुनाई पंडरपुर में जो विठोबा का मंदिर है वो बहुत बड़ा मंदिर है महाराष्ट्र में ऐसा ही कहो कि ऐसा मंदिर दूसरा नहीं है जिसका जिसमें जिसमें जाने से इतना सवाब मिलता है बहुत बड़ा महत्व है मैं तो वहाँ गया हूँ मैंने दर्शन भी किया है भीतर भी गया हूँ वो सब तो और पीछे मैंने कहा था कि ये मंदिर हरिजनों के लिए खुला हो गया वहाँ के जो ट्रस्टी थे उन्होंने भी कहा कि हाँ वो तो खोलना चाहिए तो सबने राजी होकर किया और पीछे हाँ मेरे पास तारा गया तो वही मैंने आपको सुनाया था कि सब बहुत राजी थे किसी ने उसमें उसमें विरोध तो किया ही नहीं लेकिन अभी भी लिखते हैं कि यहाँ तो बड़े बड़े जो जो ब्राह्मण लोग हैं पूजारी लोग हैं और वो भी तो बताते हैं कि के, के बहुत संख्या में पड़े हैं वो सब उनको बुरा लगा है छूट हाँ, आते हैं और इस कारण अभी तो वो, वो फाका करते हैं ये देखकर मुझको बड़ा बुरा लगता है तो दूसरी तरह से तो मैं जल्दी वहां पहुंच भी नहीं सकता हूँ लेकिन यहाँ तो आज ही आ रहा है तो ये में में उसका तो तो शायद सब पे चला जाएगा में पहुंच जाएगा तो मैं उन लोगों को बड़ी अलग से कहना चाहता कि ये जो काम कर रहे हैं कहते तो है अपने के, अपने को पुजारी लेकिन पुजारी का काम नहीं करते वो हिंदू धर्म की सेवा नहीं करते है अपनी भी सेवा नहीं करते और बिठोवा वो जो मंदिर में जो तो मूर्ति है उसका नाम विठोबा है विठोबा तो वो तो वो, वो कृष्ण का ही नाम है या तो विष्णु का नाम है ऐसा कौ तो विष्णु भगवान तो ऐसे कभी हो ही नहीं सकते हैं कि कोई भी उसके पास जाए वो दर्शन न कर सके ऐसा कोई कारण ही नहीं है और मेरी निगाह में विठोबा में जब तक वो हरिजनों के लिए ए, खुद नहीं था तब तो उस प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी सच्ची प्राण प्रतिष्ठा अभी हो तो उपवास करे क्यूं करे वो दिखते हैं उसमें कि कानून हो गया है कानून तो हुआ ही था कानून हो गया है तो किसे कानून किया है वो तो सब हिंदू ही बड़े हैं उन्होंने कानून किया है और पीछे लाहौो हिंदू उन्होंने भी कहा कि नहीं ये ये खोलना चाहिए हर जनों के लिए अभी वो टॉकेटिंग तो क्यों खुला है खुला है उसको बंद करो बंद करने के लिए वो कहते हैं कि हम फाका कटते हैं मैं कहता हूँ कि वो वो फाका वो पुण्य काम नहीं है मेरी निगाह में वो पाप काम है और मैं कहूँगा उनको कि उन लोगों को ये ये ये फाका छोड़ देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हाँ हम सब राशि है और अब हमारी धर्म की आंख खुली है और धर्म की आंख से हम देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ईश्वर की दरबार में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक आदमी मेरे दरबार में आ सकता है और दूसरा नहीं आ सकता है उनके लिए पापी कौन है पुण्यवान कौन है सबको पापी है वो वहां जाकर पुण्यवान हो जाता है ये मंदिर के लिए माना जाता है कहा जाता है कि में जाओ तो गंगा स्नान करता है तो वो पाप नाशी नहीं है कि पापों को नाश करती है मैं तो मानता नहीं हूँ कई सर से पानी में है लेकिन हमारी मान्यता तो ये है और इस मान्यता से जो स्नान करते हैं उसका पाप शायद जाता होगा अगर वो सच्चे दिल से करते हैं तो और ऐसा इला पाप नहीं करेंगे लेकिन ये मंदिर नहीं जाना वो तो कहते ही है कि हम सब पाप को जलो मंदिर में पर धो लाने तो वहां तो सब पाप का नाश होता है ऐसे थोड़ा हो सकता है कि पापी नहीं जा सके तो क्या मंदिर में पुण्य शादी है वो जाएं लेकिन हरिजनों को किसने पापी कहा मैं तो वो भी मानता नहीं जन्म में पापी भी पड़े हैं पुण्यशाली भी पड़े हैं और ऐसे ही इतर जन्म में दूसरे हिंदू हैं उसमें भी पापी पड़े हैं पुण्यवान पड़े हैं वो ईश्वर की दुनिया ऐसे ही चलने वाली है तो मुझको लगा कि वो जो जो इन भाइयों ने कहा है वो कोई ठीक नहीं है वो सूर्य पीछे नामथाम भी मुझको दिया है बाकी तो मेरे पास काफी लिखा है एक चीज आ गई है मुझको उसमें लिखते हैं कि वो मुंबई के बात है लेकिन जो मुंबई के भी समझो कि यहाँ तो वो चावल है वो चावल तो बहुत कम मिलते हैं और इस चावल में वानी इसमें कि कि एक हफ्ते में इस से ज्यादा चावल नहीं मिलते हैं के, के उसमें तो कोई पेट तो नहीं बच सकता है तो वैसे वो जो काली मार्केट है उससे वो चावल ले रहे और खाएँ अभी तो ऐसा भी होता है कहते हैं कि वहाँ बाहर से चावल आने नहीं लेते हैं और ऐसी कुछ बात है मैं नहीं जानता हूँ है कि नहीं मैं तो इतना कहूँगा कि तो शहरों में अगर लोग तैयार पड़े हैं तो वहाँ भी ये ये अंश को जो अंकुश है वो क्या रखना था अंकु सब छूट जाने से ही हर जगह से आज भी मेरे पास है कि अभी तो बहुत राहत मिल गई लेकिन शहरों में वो राहत नहीं होती कोई लिख नहीं है कि नहीं वहाँ तो रहे लेकिन क्यों रहे और लोग सब के सब अगर सच्चे हो जाएं प्रामाणिक बन जाएं तो, तो वैसे कोई ही नहीं रहती है तो मैं कहूँगा कि वो जो अगर ठीक बात है तो वो मिलनी चाहिए और ऐसा न हो कि इतना हम देते हैं लोगों को कि जिससे वो पेट भी न भर सके तो वैसे कहीं से भी उनको चोरी करना है या तो या तो वो भी चोरी है कि काली मार्केट से लेना है काली बाजार में से ले तो वो क्यों लें दूसरा तो है वो तो भाई कल करूंगा बात बाकी तो रहे तो बहुत कई है